एक मित्र ने पूछा है कि मैं शास्त्रों को जला डालने के लिए करता हूँ और मेरी बातों से कहीं थोड़े कम समझ लोग भ्रांत होकर भटक ना जाए लोग भटकेंगे या नहीं लेकिन जिन्होंने प्रश्न पूछा वे मेरी बात सुन के जरूर भटक गए मैंने कब कहा कि शास्त्रों को जला डाले मैंने सिर्फ अपनी किताबों को अगर वे किसी दिन शास्त्र बन जाए तो जला डालने को कहा मेरी किताबें हैं उनको जला डालने के लिए मैं कह सकता हूं, लेकिन दूसरों की किताबें जला डालने को मैं क्यों तो कहूंगा और फिर मैंने कहा शास्त्रों को जला डाले किताबों को जलाने के लिए मैंने कभी कहा नहीं अगर इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती तो फिर मैं और जो कह रहा हूं वो क्या समझ में आता होगा मनुष्य के जीवन में शास्त्र न रह जाए जरूर में चाहता हूं क्योंकि किसी भी किताब को शास्त्र कहना मनुष्य के सत्य की खोज को चोट पहुंचाने बाधा पहुंचाने लेकिन हम शायद सुनते नहीं या सुनते हैं तो पूर्व ग्रह से भरे हुए सुनते पहले से ही हमारा मन तैयार होता है सुनते समय भी हम अपने मन में कुछ हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ इसीलिए कठिनाई होती है समझने में अन्यथा बातें बहुत सीधी और साफ है। सुनने के लिए मन साफ हो तो बातें बहुत सीधी और साफ और मन उलझा हुआ हो तो फिर चीजों के अर्थ शब्दों के अर्थ बड़ी विकृत विकृत रूप ले लेते और ऐसे ही मन को लेके आप शास्त्रों को भी पढ़ते होंगे उनमें से भी जो अर्थ आप निकाल लेते होंगे वो अर्थ भी इतना ही विकृत होता होगा शब्दों को समझने के लिए विचारों को समझने के लिए एक बड़ा शांत मौन सुनने वाला मन चाहिए वो हमारे पास नहीं हम पहले से ही बहुत बड़े हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे सुन रहे हैं जरूरी नहीं है आप मुझे सुन रहे हो आप अपने को ही अपने भीतर सुन रहे होंगे मेरी बातें भी सुनाई पड़ती हैं बीच बीच में फिर आप अपनी बातें सुनने लगते है फिर मेरी बातें सुनाई पड़ती है और इस सब में इतना घोल गोलमेल इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि जो आप मुझसे पूछते हैं अच्छा होता है कि अपने से ही पूछ लेते क्योंकि अक्सर जो बातें मैंने नहीं कहीं उन्हीं के बावजूद प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या जो मैंने समझाया उसके ही बावज फिर किसी दूसरी शक्ल में प्रश्न मौजूद हो जाते हैं। सिर्फ आप चुप बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप सुन रहे हैं इस भ्रांति में मत पड़ के पागलखाने में दो प्रोफेसर भर्ती हुए थे ऐसे प्रोफेसरों की टेंडेंसी वृत्ति पागल हो जाने की स्वाभाविक है उन दोनों का जंग अध्ययन करता था खिड़की से छिप के एक दिन सुन रहा था उन दोनों की बातें बहुत हैरान हो गए वे दोनों बिल्कुल ही असंगत बातें कर रहे थे दोनों की बातों में कोई भी संबंध ना था आकाश की बातें कर रहा था दूसरा पाताल उन दोनों में कोई नाता नहीं था उनमें कोई जोड़ नहीं था उनमें कोई संगति नहीं थी लेकिन एक और भी अजीब बात थी ये तो स्वाभाविक था दो पागल आदमी बातें करे तो उनकी बातों में संगति तालमेल नहीं हो सकता लेकिन इससे भी आश्चिर की बात थी कि जब एक बोलता था तो दूसरा चुप रहता था जब दूसरा बोलना बंद करता था तो पहला बोलना शुरू करता था लेकिन दोनों की बातों में कोई संबंध नहीं था जो बीतर गया और उसने उनसे पूछा कि मित्रों मैं बहुत हैरानी में हूं जब एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है क्यों तो उन दोनों हसे उन्होंने कहा कि हम कन्वर्सेशन कर नियम जानते बातचीत का नियम हमें पता है लेकिन उसने पूछा कि इतना जब तुम्हें पता है बातचीत का नियम तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जब एक बोलना बंद करता है तो जहां से बात छूटती है दूसरा न मालूम कहा से शुरू करता है उससे छूटी गई बात का कोई संबंध नहीं होता तो दोनों पागल हंसने लगे और उन्होंने कहा क्या तुमने कभी भी कोई ऐसी बातचीत सुनी है जिसमें संबंध होता हो जो लोग थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है थोड़े से ज्यादा धोखा देने में कुशल है वे इस तरह बातचीत शुरू करते हैं कि मालूम पड़ता है कि दोनों संबंध लेकिन संबंध कोई भी नहीं होता क्योंकि जब एक बोलता है तब दूसरा अपने भीतर बोले चला जाता है बोले चला जाता है जब पहला बंद होता है दूसरा शुरू करता है तो वो वहां से शुरू नहीं करता जहाँ से दूसरे ने बंद किया वो वहां से शुरू करता है जहाँ उसके भीतर सिलसिला था और तब सारी चीजें न मालूम क्या अर्थ ले लेती मुझे आप सुन रहे हैं तो ऐसा प्रश्न उठना बहुत कठिन और उन्हीं मित्र ने पूछा है कि आपकी बहुत सी बातें अनेक शास्त्रों से मिलती जुलती मालूम पड़ती ना आप मुझे समझ रहे हैं ना शास्त्रो को समझ रहे हैं मेलजोल भी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस से मिलती है बात किस से नहीं ये कंपैरिजन ये तुलना करने की जरूरत क्या मैं सीधा आपसे बातें कर रहा हूं इसमें बीच में और किसी को मिलने जोड़ने के लिए लाने की आवश्यकता क्या है और अगर आप लाएंगे तो क्या आप मुझे समझ सकेंगे आपका चित्र अगर इस तुलना में पड़ जाएगा तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ उसे सीधे समझने की कोशिश करें। बीच में और बहुत शास्त्रों को गुरुओं को शास्त्राओं को लाने का क्या प्रयोजन अगर सीधे आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाती है और तुलना करके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि शब्दों की ही तो तुलना करेंगे और शब्दों की तुलना से इतनी पैदा भ्रांतियों जिनका कोई हिसाब नहीं क्योंकि पहले तो जो मैं कहना चाहता हूं वही शब्द में आधा मर जाता है फिर आप जो समझना चाहते हैं, अगर तैयार है किसी शास्त्र के माध्यम से समझने को तो जो आधा बचता है उसकी हत्या आप कर देते हैं फिर शब्द शब्द बिल्कुल थोथा चली हुई कारतूस की तरह आपके पास पहुंचता है जिसमें कोई प्राण नहीं रह जाते समझने की कोशिश सीधी होनी चाहिए आप एक गुलाब के फूल को देखते हैं तो आप जमाने भर के गुलाब के फूलों से तुलना करते हैं तब उसको देखेंगे या कि सीधा देखेंगे और क्या ये गुलाब के फूल की तुलना किसी भी दूसरे गुलाब के फूल से की जा सकती कोई जरूरत भी नहीं है संभावना भी नहीं हर गुलाब का फूल अपनी तरह का फूल है अनूठा अद्वितीय है बेजोड़ है छोटा कहीं बड़ा कहीं कैसा भी सही वो अपने तरह का है उसे आप दूसरे गुलाब के फूल से कैसे तौलिएगा और तौलने में एक बात तय है इस गुलाब के फूल को देखने से आप वंचित रह जाएंगे आज रात आकाश में तारे निकले हुए इनको तौलिए पिछली रात के तारों से और इसमें आप भूल जाइए भटक जाइए फिर इस रात के तारे आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे रोज चांद निकलता है रोज सूरज निकलता है हम रोज तोलते हैं हर चीज को एक मित्र आए उन्होंने कहा कि यहाँ के वृक्ष तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक और जो स्टेशन है के और भी अच्छे मैंने उनसे कहा इन वृक्षों को देखिए ये जो आनंद दे सकते हो उसे पाइए ये जो संदेश दे सकते हो उसे सुनिए लेकिन और किसी पहाड़ी के वृक्षों को बीच में लाने का प्रयोजन क्या है? और मैंने उनसे कहा आप जब उस पहाड़ी पर जाओगे तब किसी और पहाड़ियों के वृक्षों को बीच में ले आओगे ऐसे आप कभी भी सत्यों को सीधा नहीं देख सकेंगे तुलना करने वाला मन कभी भी सीधा देखने में समर्थ नहीं रह जाता और जो भी चीज देखनी हो सीधी देखनी चाहिए बीच में किसी को लेने की और लाने की आवश्यकता नहीं है आंखों पर जब किसी और चीज का पर्दा पड़ जाता है तो फिर हम देखते नहीं हम सिर्फ तुलना करते रह जाते और देखने से जो उपलब्ध हो सकता था उससे व्यर्थ ही वंचित हो जाते तो मैं निवेदन करूंगा तुलना क्यों करें? किसी दिन जब सत्य का अनुभव होगा जीवन की प्रती होगी तो जरूर आपको पता चल जाएगा कि हजारों हजारों लोगों को वो प्रती हुई है और हजारों लोगों ने उस प्रती को शब्द देने के प्रयास किए हजारों किताबों में भी शब्द लिखे हुए लेकिन जब आपको प्रतीति होगी तभी उन शब्दों का अर्थ भी आपके सामने प्रकट होगा और खुलेगा उस प्रती के पहले उन शब्दों को आप पकड़ लेंगे तो न तो अर्थ खुलेगा, न रहस्य खुलेगा उनका बल्कि उन शब्दों के पकड़ लेने के कारण जो अनुभव आपको हो सकता था सीधा इमीडिएट, प्रत्यक्ष वो भी आपको नहीं हो सकेगा शब्दों का एक रोग है हमारे मन को हम उन्हें पकड़ के इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हम धन इकट्ठा करते हैं ऐसे ही हम सब इकट्ठे कर लेते हैं। और जितने ज्यादा शब्द हमारे मन से इकट्ठे हो जाते हैं उतने चीजों को सीधा देखना कठिन हो जाता है एक फकीर था नसरुद्दीन एक घर में नौकरी करता था उस घर के मालिक ने दूसरे दिन ही उसे कहा कि तुम बहुत अजीब आदमी हो तीन अंडे खरीद कर लाने से तुम तीन बार बाजार गए तीन अंडे एक ही बार में लाए जा सकते हैं तीन बार जाने की कोई जरूरत नहीं है बात बिल्कुल सीधी और साफ थी कि तीन अंडे खरीदने हो तो एक अंडा खरीद के लाया उसको रख के फिर गए फिर दूसरा खरीद के लाया फिर तीसरा खरीद के लाया उसके मालिक ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा तीन बार जाने की जरूरत नहीं थी एक बार जाना काफी था कोई उस नौकर ने कहा निश्चिंत रहे मैंने आपका शब्द समझ लिया आगे ऐसा ही होगा आठ दिन बाद उसका मालिक बीमार पड़ा उसने कहा जाओ वैद्य को बुला लाओ वो वैद्य को भी बुलाया लाया और आठ दस आदमियों को और बुला लाया उसके मालिक ने कहा वैध तो ठीक है लेकिन आठ दस आदमी उसने कहा मैंने सोचा कि वैसे को ले चलूंगा हाँ देख करता है कहगा पलानी दवा खरीद कर न किया बचे थे कब्र खोदने वालों को भी लेवा लाया आपने ही तो कहा था की तीन घंटे तीन बार खरीदने जाने की कोई जरूरत नहीं शब्द को पकड़ लिया शब्द से ऐसा अर्थ भी निकल सकता है कौन सी कृष्णा मैंने कहा मेरी किताबों को आग लगा देना अगर प्राप्त बन जाए फौरन आप समझ गए कि मैंने कहा जाओ शास्त्रो में आग लगा दो तीन अंडे इकट्ठे खरीद लाया थोड़ी भी तो समझ थोड़ी भी तो सहानुभूति थोड़ी भी तो सिमटेथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या मैं कह रहा हूं शब्दों के शरीर को पकड़ लेंगे या थोड़ा उनकी आत्मा में भी झाकने की कोशिश करेंगे अगर आत्मा में झाँकने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि मैं शास्त्रों का विरोधी शायद मुझसे ज्यादा मित्र उनका कोई भी नहीं दुश्मन तो वही है जो उनको पकड़ के बैठ गए उनके कारण ही शास्त्रों के भी प्राण निकल गए और पकड़ने वालों के भी प्राण निकल गए आप शास्त्रों से मुक्त हो जाएं, तो एक दूसरी घटना भी घटेगी साथ आप से मुक्त हो जाएंगे एक म्यूचुअल इंप्रेजनमेंट चल रहा है हम शास्त्रों को पकड़े हुए हैं शास्त्र को पकड़े हुए हैं न शास्त्र दर्द हो सकते है न हम और फिर ऐसा जोर से पकड़ लिया है शब्दों को कि उनकी जान निकाल दी उनकी गर्दन कस ली है बिल्कुल इसलिए सुन नहीं पाते हैं क्योंकि शब्दों पर ऐसा आग्रह ऐसा दुराग्रह पकड़ा हुआ है देख नहीं पाते हैं शब्दों के पीछे शब्द इशारे हैं अगर मैं चांद को अंगली बताऊंगा और कहूं ये चांद है आप उंगली पकड़ने के कहां है आपने उंगली बताई की उंगली में चांद कहां है मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा और आप मैं कहूंगा क्षमा करे कृपा करे मेरी अंगुली छोड़े अंगुली से चांद दिखाया था अंगुली चांद नहीं थी कभी भूल के नहीं कहा था कि अंगुली चांद है कहा था है कि इधर चांद है आपको अंगुली दिखाई पड़ी चांद तक तो आठाने की कोशिश न की अंगुली पकड़ ली अब ऐसे ही हम सब उंगलिया पकड़े हुए शास्त्रो की भी शास्त्राओं की भी और कोई भी कुछ कह रहा है तो मुझकी उंगली जल्दी पकड़ने को तैयार है लेकिन चांद की तरफ देखने की और चांद की तरफ तभी देख सकेंगे जब उंगली को बिल्कुल छोड़ दें और भूल जाएं, उंगली पर आख न रह जाए तो चांद दिखाई पड़ सकता है तो मैं जो शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ बड़ी मजबूरी में बड़ी हेल्पलेसनेस में बड़ी असहाय अवस्था है शब्दों का उपयोग करने में क्योंकि जो, जो मैं कहना चाहता हूं वो शब्दों के बाहर और शब्दों में उसे कहना कहने का और कोई उपाय नहीं तो अगर शब्द पकड़ लेंगे तो एक मजाक हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा तो शब्द में जो इशारा जो संकेत है शब्द के पीछे छिपी हुई जो जो आकांक्षा है शब्द के पीछे छिपी जो आत्मा है उस पर एक सितार रखी हो और कोई समझ ले कि तार और ये सितार का सारा ढांचा और यंत्र यही संगीत तो भूलना पड़ जाएगा न तो सितार कर ढांचा संगीत है न सितार के तार संगीत है ढांचा और तार तो केवल एक कि बन जाते किसी और चीज को जन्मने के लिए संगीत कुछ और ही है लेकिन अगर कोई सितार को धोता फिर जनता आपकी मैं संगीत का बड़ा प्रेमी हूं तो वो गलती में हो गया उसने शरीर को पकड़ लिया संगीत के आत्मा पर उसका ख्याल न गया ऐसे ही हम शब्दों को पकड़ लेते हैं शब्दों के यांत्रिक रूप में शब्दों के उपकरण में जिस तरफ इशारा था जिस संगीत की तरफ जिस सत्य की तरफ उस पर हमारा ख्याल ही नहीं जाता और फिर इन शब्दों की ही व्याख्या में हम लग जाते हैं शब्दों की व्याख्या करने वाले मन को ही मैं सात्री मन कहता हूँ वो चाहे गीता के शब्दों की, की व्याख्या करता हो या हूँ शब्दों की यही सात्री बुद्धि है शब्दों को पकड़ लेने वाली शब्दों पर जीने वाली शब्दों पर सोचने वाली इस तरह का मनुष्य कभी सत्य के निकट नहीं पहुंच पाता क्योंकि शब्दों से सत्य का क्या लेना देना है सत्य की तरफ तो शब्द इतनी अगर खबर दे सके कि शब्दों को छोड़ देना है तो बात पूरी हो जाती है तो मैं जिन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं बहुत खुश नहीं हूं आज तक कोई भी बहुत खुश नहीं रहा शब्दों का उपयोग करते, लेकिन करे क्या एक मित्र ने पूछा है जो सत्य को जान लेते हैं वे सिर्फ बोलते ही नहीं और आप तो बोलते बड़ी मजेदार बात पूछी तब तो उनके हिसाब से ही और ये वही मित्र हैं, जिनने पहले प्रश्न पूछे हैं, शास्त्रों के पक्ष में तो ये शास्त्र किसने बोले होंगे सत्य को जानने वाले बोलते नहीं तो ये बुद्ध महावीर कृष्ण और क्राइस्ट जो बोलते हैं ये तो सत्य को जानने वाले रहे नहीं फिर सत्य को ना बोलने वाले का पता कैसे लगा आपको और कहा से क्योंकि वो कभी बोला नहीं उसका पता आपको लग सकता नहीं से खबर मिली आपको क्या किसी आदमी को गूंगा देख के आप समझ लेंगे कि ये सत्य तो को उपलब्ध हो गया क्या किसी आदमी को चुपचाप बैठे देख के समझ लेंगे कि सत्य तो को उपलब्ध हो गया सब तो बड़ी आसान बात है गूंगा होना भी कठिन नहीं गूंगेपन को साधना भी कठिन नहीं और दो तीन वर्ष चुप रह जाए तो फिर बोल भी नहीं सकते तो भी क्योंकि दो तीन वर्ष में बोलने का यंत्र फिर खराब हो जाता है तब तो बड़ी आसान बात मामला सिर्फ बोलने के यंत्र को खराब करने का है तो फिर सत्य को उपलब्ध आप हो जाएंगे इतना आसान नहीं था लेकिन हाँ प्रश्न पूछने वाले मित्र जैसे सोचने वाले बहुत लोग हुए कई लोग सोचते हैं आंख बंद कर लो आंख फोड़ लो तो सत्य को उपलब्ध हो जाओगे कोई सोचता है मुंह बंद कर लो वाणी बंद कर लो तो सत्य को उपलब्ध हो जाओगे कोई सोचता है कान बंद कर लो जो और भी बहुत अग्रणी विचारकों रखे हुए सोचते है आत्मघाती कर लो तो सत्य को उपलब्ध हो जाओगे क्योंकि तब सभी इंद्रियां बंद हो जाएंगी बोलना तो एक ही है आत्मघात करने से सभी इंद्रिया बंद हो जाती है तो जल समाधि लेने वाले और मिट्टी में समाधि लेने वाले और मरने वालों का लंबा सिलसिला आत्महत्या करने वालों का वे भी सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं बहुत अजीब बात है सत्य को उपलब्ध होने से बोलने न बोलने का कोई भी संबंध नहीं सत्य को उपलब्ध हुए लोग नहीं बोले या बोले इससे भी कोई संबंध नहीं एक बात तय है कि जिन्होंने को जाना उन्हें बोलने में बड़ी कठिनाई हो गई लेकिन उनकी दया और करुणा का ये कारण रहा होगा कि जिसे नहीं बोला जा सकता उसे भी उन्हें बोलने की कोशिश की है चेष्टा की जो नहीं कहा जा सकता उस तरफ भी इशारे किए हैं। जिस तरफ अंग नहीं उठाए जा सकते वो सूरज की तरफ भी खबर की है उनकी पीड़ा को हम नहीं समझ सकते वे कितनी पीड़ा से गुजरते होंगे ये कहना कठिन है क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा पेरडा सबसे बड़ी विरोधाभासी चीज खड़ी हो जाती है कुछ उन्होंने जाना दे और वो जाना हुआ लुट जाना चाहता है बढ़ जाना चाहता है लेकिन बांटने का कोई साधन हाथ में नहीं उसे कैसे बांटे उसे कैसे लुटाते बहुत अधूरे उपकरण शब्दों के भाषा के उनका ही उपयोग करना पड़ता है उनका उपयोग किया गया है जो सत्य को जानता है वो बोलता नहीं हिजूल की बात है लेकिन जो सत्य को जानता है वो जानता है ये भी कि जो मैंने जाना है वो बोला नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी बोलने का हजारों वर्ष से उपक्रम चलता है कोई करुणा है सत्य के जानने के साथ ही कोई प्रेम है जो बढ़ जाना चाहता है कोई चीज भीतर जन्मती है वो बिखर जाना चाहती फैल जाना चाहती है जैसे फूल खिलता है तो उसकी सुगंध हवाओं लुट जाना चाहती है दिया जलता है तो उसकी किरणें अंधेरे में दूर की यात्रा पर निकल जाती हैं। जब किसी प्राण में सत्य का दिया जलता या सत्य का फूल खिलता तब सत्य की किरणें और सत्य की सुगंध भी अनेक अनेक रूपों में बिखर जाना चाहती है फैल जाना चाहती है। जिस जीवन में भी सत्य आया हो वो हजार हजार रूपों में प्रकट होना चाहता है शब्द भी चित्र भी रंग भी काव्य भी किन-किन रूपों में वो प्रकट होना चाहता है बढ़ जाना चाहता है।, है तो वो बटना चाहता है तो दुख और आनंद में यही फर्क दुख उपलब्ध होता है तो सिकुड़ता है आदमी बंद होता है अपने में क्लोज होता है जब आप दुखी होते हैं तो, है, तो आप द्वार बंद करके कोने में बैठ जाना चाहते हैं नहीं चाहते कोई आए कोई बोले कोई मिले दुख सिखोड़ता जब बहुत दुखी होते हैं तो नशा पी के बंद हो जाना चाहते हैं कि किसी का मुझे पता ही ना रहे कि कोई है और भी ज्यादा दुखी होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि मर जाने से फिर किसी से कोई संबंध नहीं रह जाएगा लेकिन जब आनंद उपलब्ध होता है तब किसी आदमी को बंद कमरे में बढ़ देखा है जब आनंद उपलब्ध होता है तो वो खोजने निकलता है किसको दे दू कोई मिल जाए जिससे जिससे मैं शेर कर लू जिसको भागीदार बना लू जो लोग जंगल भी भाग गए थे अगर तो उनको वहां आनंद मिल गया तो भाग के वापस बस्ती में आ गए महावीर जंगल में थे बुद्ध जंगल में थे फिर लौट के बस्ती में कैसे आ गए कौन खींच लाया आप मैं हम तो पहले भी बस्ती में रहते थे वे बस्ती से भाग गए कौन ले आया आनंद का जब जन्म हुआ तो आनंद मांगने लगा शेयर करो बाटो किसको बातें भागे बस्ती की तरफ जहाँ लोग थे वहां जाके उनको कह देना होगा वो किरण उन तक पहुंचाती नहीं होंगी बुद्ध जिस दिन मरे सुबह ही हजारों भिक्षु इकट्ठे हो गए उन्हें प्रेम करने वाले हजारों लोग बुद्ध ने उनसे कहा कि आज अंतिम क्षण मेरे जीवन के अब मैं तुमसे विदा लेता हूं और इसके पहले कि मैं विदा लूं और विलीन हो जाऊं अनंत में, कुछ तुम्हें पूछना हो पूछ लो वे सारे भिक्षु वे सारे उन्हें प्रेम करने वाले लोग उनकी आंसुओं से भरी बड़ी है। उन्हें कोई प्रश्न नहीं सूझता कुछ अपने और नहीं पूछना सब आपने बताया है तीन बार बुद्ध तो तो पूछते हैं, फिर जब कोई कुछ नहीं पूछता तो वे उठकर पास में वृक्ष के पीछे चले जाते हैं ताकि वहाँ वे शांति से ध्यान में डूबते चले जाएं और ध्यान की अंतिम गहराई में विलीन हो जाएं। वे वहाँ पीछे चले जाते हैं जिस गांव के किनारे ये घटना घटी उस गांव में सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था बुद्ध उस गांव से तीन बार निकले थे लेकिन सुभद्र अपनी दुकान में व्यस्त था उसने सोचा अभी बार आएंगे तब मिल लूंगा तब दर्शन कर लूंगा तब सुन लूंगा उनकी बात अभी उसे पता चला कि अब अगली बार बुद्ध नहीं आएंगे उस गांव से अब अंतिम दिन उनका, वो दुकान बंद करके इधर वो आया तो उसने पूछा मुझे कुछ पूछना है तो भिक्षु ने कहा चुप वे हमसे विदा भी ले चुके और उन्होंने पूछा भी था लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था अब देर हो गई अब बहुत देर हो गई जब वे तीन बार तेरे गांव में आए थे तब तू कहा था उसने कहा मैं तो वहां था लेकिन सोचा कि फिर कभी अगली बार अगर कुआ घर पर आ जाए तो आप भी सोचेंगे अगले दिन प्यास लगेगी तब देखेंगे पर उसने कहा कि अब तो दोबारा वे नहीं आ सकेंगे क्या नहीं हो सकता ऐसा कुछ की मैं उनसे पूछ लू दो शब्द मुझे जानने सुनने लेकिन भिक्षु ने कहा कि नहीं अब ये नहीं हो सकता लेकिन बुद्ध को ये बनक कान में पड़ गई वे वृक्ष के पीछे उठ के आगे आ गए और उन्होंने कहा सुबह जो भी पूछना हो तो पूछ ले क्योंकि मेरे नाम पर ये कलंक ना रह जाए कि मैं जीवित था कोई प्यासा आया था और प्यासा वापस लौट गया इस आदमी को सत्य उपलब्ध नहीं हुआ होगा निश्चित क्योंकि नहीं तो ये आदमी मरते वक्त भी बोलने की इतनी उत्सुकता दिखाता गलती में रहे हम अब तक की सोचते थे कि इस आदमी को सत्य उपलब्ध हो गए लेकिन सत्य तो उपलब्ध होता है हजारों लोगों को हुआ है होगा वे अपनी अपनी सामर्थ से चेष्टा करते हैं उसे बांट देने की लेकिन जब हम उनके शब्दों को पकड़ के सोच लेते हैं कि सत्य मिल गया तो भूल हो जाती है यही शास्त्र पकड़ने की भूल है बुद्ध के वचन को हम पकड़ ले क्यूँकि बुद्ध को सत्य मिला था तो उनके वचनों को हम पकड़ ले पूजा करें उन वचनों की उन वचनों पर टीका टिप्पणी करें उन वचनों को कंठस्थ करें उन बचनों को दोहराते रहे जीवन इसमें व्यतीत कर दे तो भूल हो जाती है तो फिर हम इन्हीं शब्दों में अटके रह जाते तो फिर हम यही उलस के रह जाते एक आदमी के जीवन में प्रेम उपलब्ध हुआ हो वो प्रेम के कुछ गीत गाए और हम उन गीतों को याद कर ले पकड़ ले कंठक्ट कर ले और सोचें कि हम भी प्रेम को उपलब्ध हो गए हैं तो क्या ये ठीक होगा क्या प्रेम के गीत याद करने से कोई प्रेम को उपलब्ध होता है तो क्या सत्य के सब्त सत्य की अभिव्यक्तियां इनको पकड़ लेने से कोई सत्य को उपलब्ध हो जाएगा न तो प्रेम के गीत याद करने से कोई प्रेम को पाता है और न सत्य के गीत याद करने से कोई सत्य को पाता है लेकिन जिसके जीवन में प्रेम आया था हो सकता है गीतों में प्रेम बहा उसने अपनी तरफ से गीतों में प्रेम का दान किया हो उसने जो जाना था उसने जो जिया था वो बहा हो उससे उससे जरूर बहा था लेकिन आप अगर उसको ही पकड़ के ठहर जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलने को है, ये जो दो भेद है ये अगर ख्याल में न रहे तो कठिनाई पैदा हो जाती है आपको भी वो उपलब्ध हो सकता है जो किन्हीं के शब्दों से प्रकट हुआ है लेकिन वो उपलब्ध होगा निशब्द में जाने से शून्य में जाने से निर्विचार में जाने से ध्यान में जाने से क्योंकि जिनको भी वो कभी उपलब्ध हुआ ध्यान में निर्विचार में शून्य में ही उपलब्ध हुआ किसी ने भी कहा है कभी आज तक कि मुझे शास्त्र से सत्य उपलब्ध हुआ किसी ने कहा है ये आज तक कि मुझे शास्त्र से सत्य उपलब्ध हुआ किसी ने भी नहीं कहेगा भी कोई कैसे शास्त्र से शब्द मिल सकते हैं सत्य नहीं तीव्र आकांक्षाओं को तो इतनी तैयारी जरूरी है एक और मित्र ने पूछा है उनके प्रश्न की चर्चा करके फिर हम ध्यान के लिए रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे एक मित्र ने पूछा है कि क्या मैं जप में राम नाम में इन सब में विश्वास नहीं करता हूं क्या इनका कोई मूल्य और फायदा नहीं hornes escucha